ब्रह्म सर्वातिशय तटस्थलक्षण नीन्नमें श्लोक आह सर्वातिशय सौ से अतिशय तटस्थ लक्षण के द्वारा ब्रह्म अभिन्न सौ सर्वे तीन श्लोक में कहते हैं यलाभ न परो लाभो परं परं परं ज्ञानम्‌ ज्ञानम्‌ यथ सुखा परम सुखम लाभोजन पानी तद्रेस्तवर परं ज्ञानम्‌ नास्ति जिसके लाभ से अन्य लाभ अतिशय नहीं है का लाभ है वो तो कुछ लाभ लाभ अलग नहीं है ज्ञान क्यूँकी अज्ञान से अलब्ध जैसे भ्रम, भ्रम होता है अपना स्वरूप है ज्ञान से लाभ हुआ उसके बाद अन्य कोई लाभ अधिका नहीं है जैसुखा परम सुखम वो सुख है उससे अतिरिक्त अन्य अतिशय सुख है आनंद रूप है ब्रह्म उससे अतिरिक्त सुख है नहीं ज्ञान परम ज्ञान जिसके ज्ञान से और कोई पर उत्कृष्ट ज्ञान नहीं है कुछ दूसरा है ही नहीं जानने के लिए ब्रह्म के ज्ञान हो जाने पर ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है सब कुछ ब्रह्म रूप है अतिरिक्त ज्ञान है नहीं तद ब्रह्म अवधार है ब्रह्म है जिसके प्राप्ति से अतिरिक्त प्राप्ति नहीं जिस सुख से अतिशय सुख नहीं जिसके ज्ञान से दूसरा कोई ज्ञान नहीं ही है वही ब्रह्म है यह लाभार्थ का था ब्रह्म साक्षात्कार लाभार्थ अपर लाभ निक्रह्म लाभ क्या है? ब्रह्म साक्षात्कार ब्रह्म साक्षात्कार रूप जो लाभ है उससे दूसरा कोई लाभ अधिक है ही नहीं सर्वलाभानम अपने वर्भुत जितने लाभ है सब ब्रह्म ज्ञान में अंतर्भुत होगी सर्वलाभान कोई प्रयत्न करे लाभ प्राप्त करने के लिए जितने प्राप्त करना चाहे करे तो भी काम है सारा पृथ्वी को कौन प्राप्त करेगा अच्छा सारा पृथ्वी को प्राप्त करने तो भी आगे चंद्रमा स्वर्ग बहुत है चौदह भवन में पृथ्वी मरते कोई प्राप्त कर ले तेरह भुवन बाकी बसे सबको प्राप्त कौन करेगा और ब्रह्म ज्ञान हो गया सब प्राप्त हो गया क्योंकि ब्रह्म के अंतर्गत सब तो अपर लाभ नहीं सर्वलाभानंद इसमें अंतर्भूत है अंतर में जितने सुखाद ब्रह्मानुभव सुखाद अपरम सुखम ना ब्रह्म रूप अनुभव है सुख है उससे दूसरा कोई सुख अधिका सुख तो आती सुख है अतिशय नहीं है ज्ञान क्या ब्रह्म साक्षात्कारात्मक ज्ञान से अपरम ज्ञान क्योंकि अन्य जितने ज्ञान है कोई मोक्ष कहते ही ज्ञान है मोक्ष हेतु मोक्ष हेतु तार ब्रह्म अवधार अवधारणा निश्चय करे जान आता निश्चय करे न पश्यम्भू नुनर्भव येय्रेत्यवधार परम दुश्यम ना जिसे ब्रह्म के साक्षात कार्य करने पर और कोई दृश्य नहीं रहा ब्रह्म ब्रह्मस्त्री तो कोई दृश्य ही नहीं परम दृश्य नास्ती यदुआ जो ब्रह्म ज्ञान होता है तो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है न पुनर्भव फिर जन्म नहीं होता है ब्रह्म स्वरूप हो गया तो फिर पुनर्भव जन्म नहीं है न परम जिसे ब्रह्म को जानने के बाद तो कोई वस्तु ही नहीं है तो ब्रह्म वही ब्रह्म है ऐसा निश्चय करें। ठीक में यद ब्रह्म दृष्ट पुनर्न दृश्य नाती जिसका साक्षात करे ज्ञान होने पर अन्य कोई ज्ञान के विषय है नहीं तस्वी पुरुषार्थ से सिद्धत्वाद ब्रह्म ज्ञान से पुरुषार्थ सिद्ध हो गया अन्य कुछ देखने के योग्य कुछ नहीं रहा यज्ञा यह न परमात्मा ज्ञातवा परमात्मा से एक न पुनर्भव अहम अस्वी ब्रे पर भव्य जन्ना अधिकम नहीं होता है ना यज्ञवा यूपम ज्ञातवा अन्य ज्ञम ना यम ज्ञप को जानने पर अन्य कोई ज्ञान नहीं है तब ब्रह्म अवधारे वो तो ब्रह्म इसे निश्चय करे अन्य सर्व पांडित व्याख्यान की आवश्यकता नहीं सब तो सरल है तो परम ब्रह्म का लक्षण करने के लिए दो प्रकार लक्षण होता है एक स्वरूप लक्षण एक तटस्थ लक्षण तटस्थ शब्द का तटे तिस्थ ऐसे नदी के किनारे कोई है है है के अंतर्गत नहीं नहीं कार्य सर्वत्र रहता को लक्षण जिसका लक्षण क्या गया ब्रह्म सूत्र में जन्माद्य से यथ जन्मादिश अश अस्गत कि जगत के जन्मादि जिससे होता है वो ब्रह्म है जन्म आदि स्थिति और प्रलय उत्पत्ति स्थिति प्रलय जिससे होता है जगत क्या वही ब्रह्म है अर्थात जन्म उत्पत्ति स्थिति प्रलय कारणत्व ब्रह्म का लक्षण है यह तटस्थ लक्षण है क्योंकि उत्पत्ति कारणत्व उत्पत्ति समय हमेशा नहीं होती है सृष्टि कारणत्म सृष्टि काल में प्रलय काल में नहीं है प्रलय कारणत्व प्रलय काल में स्थिति काल में सृष्टि काल में नहीं कभी रहे कभी नहीं रहे ये तटस्थ लक्षण है जग जन्मादि कारणत्म जन्मस्थित जगत जन्म स्थिति कारण तटस्थ लक्षण और जो स्वरूप होता हुआ इसको हो वो लक्षण होगा वो सत्यम ज्ञानम अन ब्रह्म ये स्वरूप लक्षण है सत्यम ज्ञानम अन ब्रह्म सत्य है ज्ञान है अनंत रूप है ये स्वरूप तो है स्वरूप होते है लक्षण है अभी लक्षण कह दिया <coughs> जिसके ज्ञान से दूसरा ज्ञान से नहीं, जिससे जानने पर दूसरे ज्ञान नहीं थे लक्षण कहा अभी श्लोक त्रिपन चौवन त्रिपन चौवन दो हुआ स्वरूप लक्षण श्लोक द्वे नक्षण अभिनमित श्लोक प्रेरणा यहाँ श्लोक द्वयन चाहिए श्लोकदेन आह द्व स्लोक से पहले कह दिया अभी दो श्लोक आ दो दो्लोक से तत्व लक्षण कहा अभी यह स्वरूपलक्षण श्लोक दया न आह द्व श्लोक से स्वरूपक्षण कहा गोधमद पूर्ण नित्यमेकं सच्चिदानंदमदिंद अनमेक ये तद्रेत्यवधारे ब्रह्मिद्रवधार ये ब्रह्म सर्व सर्वात्म सर्वा के सर्वत्र है ऊपर ब्रह्म है नीचे है से आगे पीछे बाएं डे सब हो गया उर्ध्व और अध उपर नीचे तो हो गए अस्वीरियन से सामने हो पीछे हो बाएं हो डायन हो सब और ब्रह्म है पूर्ण है ब्रह्म सत चीज आनंदम सब चीज आनंद रूप ब्रह्म सदृप है चिद्रुप ज्ञान है अनंद अद्वयम् है उसे अतिरिक्त कोई द्वितीय है ही नहीं अद्वयम ब्रह्म अनंतम अविद्यमो अंतो य तदनंतम अंत परिच्छेद रहित अच्छि है देश काल वस्तु परिच्छेद रहित ब्रह्म है सब किस देश में उसका अभाव नहीं किस काल में उसका अभाव नहीं किस वस्तु से भिन्न नहीं ये अनंत है देश काल वस्तु परिचेद रहित निम्न निक यद्रह्म विशेष निश्चय कर ईसलक्षण वाला स्पष्ट है ओम यत् तद् वही वेदांते अतद्यावृति भेदस्तु वेदातेर्लक्ष्य व्यय अखंडमेक त्रेत्यवधार क्षण उचित है लक्षण के द्वारा ब्रह्म कहा जाता है वेदांत ही वेदांत वाक्यों के द्वारा वेदांत के द्वारा ब्रह्म लक्षणा से कहा जाता है क्योंकि ब्रह्म किसी शब्द का अर्थ नहीं शब्द शक्ति का विषय नहीं ब्रह्म शब्द प्रवृत्ति का निमित्त जाति गुण क्रिया संबंध आदि होते हैं जहाँ रहेंगे वहां शब्द की प्रवृत्ति होती है ब्रह्म में जैसे घट है घटत्व तो जाति को लेकर घट कहते हैं ब्राह्मणत्व तो जाति को लेकर ब्राह्मण कहते हैं मनुष्यत्व को लेकर मनुष्य कहते इसी प्रकार ब्रह्म में कोई जाति नहीं जाति को लेकर शब्द प्रयोग के लिए शब्द प्रवृत्ति निमित्त जाति होती है घटत्व गोत्व आदि और गुण भी शब्द प्रवृत्ति का निमित्त है नील रूप है तो उसको नील कहेंगे मधुर रस है तो उसको मधुरम आम्रम कहते तो गुण को लेकर के ही शब्द प्रवृत्ति होती है ब्रह्मा ब्रह्म गुण है इसलिए गुण रूप प्रवृत्ति निमित्त नहीं ब्रह्मा में और क्रिया को लेकर शब्द की प्रवृत्ति प्रवृति होती है पाक क्रिया करने वाले को कहते पाचक छेदन करने वाले लुया छदन को कहते हैं पढ़ने वाले को पाठक क्रिया को लेकर के शब्द प्रयोग होता है ब्रह्म में कोई क्रिया नहीं निष्क्रिय है इसलिए शब्द प्रवृत्ति का निमित्त क्रिया भी नहीं है जाति नहीं गुण नहीं क्रिया नहीं संबंध को लेकर शब्द प्रयोग होता है दंड के संबंध है तो दंडी धन के संबंध से धनी संबंध को लेकर होता है ब्रह्म असंग किसके साथ कोई संबंध नहीं है निर्धर्म कहे इसलिए कोई इसी धर्म को लेकर के भी किसी धर्म के संबंध से शब्द प्रयोग नहीं होगा शब्द प्रवृत्ति का निमित्त संबंध भी नहीं है किसी शब्द की शक्ति ब्रह्म में नहीं है इसलिए ब्रह्म शब्द भी शुद्ध ब्रह्म को बताएगा लक्षण के द्वारा ईश्वर सब का वाक्यार्थ है ईश्वर लक्षण है शुद्ध ब्रह्म शुद्ध को बोलने के लिए कोई शब्द है ही नहीं लक्षणा के द्वारा ब्रह्म कहा जाता है लक्षण कैसे करते है वेदांत वेदांत वाक्य के द्वारा कैसे लक्षण करेंगे अत व्यावृति भेद ही अत व्यावृति न तत्त तद होता ब्रह्म अत्यत अच्छा क्या ब्रह्म भिन्न ब्रह्म भिन्न का निषेध करना ब्रह्म भिन्न का निषेध करके ही वेदांत की द्वारा बताते हैं अत्या विषय से ही वेदांत की द्वारा लक्षण से ब्रह्म कहा जाता है और तो ब्रह्म का लक्षण पूछा आज्ञा वर्ग हो कहतेम अनु हर्षम अदीर्घम ब्रह्म क्या है स्थूल नहीं सुख होगा नहीं सुख नहीं दीर्घ होगा नहीं दीर्घ नहीं हृष्व नहीं और सार निषेध करते करते ब्रह्म बताया अब लक्षण कुछ नहीं तो ब्रह्म के भिन्न अतद, अतद की न, अ, अ, के निषेध करके धर्म हो सबका निषेध करना निषेध करने पर निषेध का जो शेष है साक्षी है वही तो ब्रह्म है निषेध का अधिष्ठान <coughs> सब सबका निषेध करने पर एक रूपे जो स्वयं अपन को निषेध नहीं कर सकता है सबका निषेध करेगा सब निषेध का साक्षी बचता है स्वयं वो उसको बताने के लिए बताते हैं गुरुजी जी कहते शिष्य को वो कैसे के निषेध का साखी रहेगा पूछते हैं बताते हैं अब तुमको बताएंगे पहले आज ही कमरा है सब खाली करो क्या खाली करेंगे जो है सब खाली करो निकालो कुछ निकाले बस्तर निकाले वो निकाले फोटो निकाले पंखा निकाले सब निकाल दे फिर बोले अब देखो नहीं नहीं अरे तो देखो जाकर कुछ होगा फिर जाकर कहते कुछ नहीं अरे देखो बस ठीक अरे देखो कुछ तो निकालो जाकर नहीं कुछ नहीं ठीक है देखो सब लोग देखो देखो नहीं कुछ भी नहीं ठीक से बता रहा. कुछ नहीं कुछ नहीं तो तुम हो नहीं <laughs> तो कुछ नहीं कैसे नहीं। नहीं। कुछ नहीं को जानने वाला कोई है या नहीं कोई तो जानने वाला नहीं तो कुछ नहीं कैसे कहोगे <começo Leafly> कुछ नहीं को कहने वाला एक है नहीं तो शून्य हुआ शून्य नहीं हुआ सबके अभाव के जानने वाला हो सबके अभाव के साक्षी है इसे सबका निषेध करने पर सबके निषेध का साक्षी बचता है सबके निषेध के जानने वाले कोई है? वही है ब्रह्म जो सबके अभाव को जानने वाला वही ब्रह्म है जिसका निषेध नहीं कर हो। इसी प्रकार सब का निषेद करके ही ब्रह्म का ज्ञान किया जाता है लक्षण के द्वारा अर्थव्यावृत्ति विशेष के द्वारा वेदांत वाक्य भी लक्षण के द्वारा ब्रह्म को कहेंगे अर्थव्यावृत्या चकित में मम सूत्र में पुष्प दंताचार्य कहते श्रुति भी चकितम अभी डरती हुई शक्ति से नहीं कहते थी कहते शक्ति के द्वारा पास में नहीं करके शक्ति से शब्द अर्थ को बताने के लिए शब्द प्रवृत्त तो होता है शब्द जाकर अर्थ को बता देगा तो क्योंकि शक्ति के द्वारा नहीं बताते दूर में श्रुति रह करके उससे भिन्न का निषेद करके ही निहन किंचन सबके निषेद करके ब्रह्म को बताती भी अखंड आनंद में अखंड आनंद रूपे, रूपे है। आनंद रूपे अखंड है आनंद ही घन है जैसे नमक डाली घन लिया नमक ही नमक भरा नीचे अंदर इस प्रकार आनंद रूप ही आनंद ज्ञान के घन आनंद के घन आनंद सत्य तो कुछ नहीं बस आनंद रूपे ज्ञान रूपा कुछ नहीं है ज्ञान आनंद का भेद भी नहीं वही है वही ज्ञान है वही आनंद है वही सदरुपये एक सौ रूपये इसमें कोई भेद का कुछ नहीं सद ब्रह्म इतना अभी शंका करते हैं, स्वर्ग में सुखा बहुत है है नहीं सुख है और दुखी न च मनातर अभिलाष उपनीतम चाह इच्छा मात्र से प्राप्त हो जाएगा ये स्वर्ग सुख है अब ब्रह्म सुखते ऐसा है स्वर्ग में तो इच्छा से वस्तु प्राप्त हो जो खाने की इच्छा हुई तो इच्छा करने से वस्तु मिल जाए स्वर्ग में बनाने नहीं पड़ेगा इच्छा की और इच्छा करने से वस्तु सामने आ गया ब्रह्मलोक <laughs> में इच्छा करे वस्तु सामने आए उसको खाने पर आने होगा नहीं संकल्प क्या नाम बोला बस उसका भोग हो गया उसका आनंद मिल गया और इसमें इच्छा करे वस्तु आए उसको खाओ भोग करो ये भी जरूरत नहीं स्वर्ग में क्या इच्छा मात्र से वस्तु प्राप्त होगी भोग्य वो भोग कर तो सुखा मिलेगा ब्रह्म लोग भोग करने का कुछ नहीं संकल्प क्या जिसका चिंता नहीं किया वो आनंद प्राप्त है ऐसे आनंद है तो ब्रह्मा निरत्य से आनंद को प्राप्त करते हैं तो ब्रह्मा आदि स्वर्ग आदि में देवता लोगो तो बड़े आनंद है शंका करते ननु ब्रह्मादय निरत आनंद निरत आनंदो ये शान ते निरसय आनंदा ब्रह्मादि का आनंद निजृति से बहुत उत्कृष्ट आनंद है सूची में कहा गया तो आनंद रूप तो बहुत ही बहुत आनंद को करते हैं तथा तो शंका कम से कहते हैं अखंड अखंड लाशिता ब्रह्मा दियाततम्य नौ अखंडन ब्रह्म अखंड ब्रह्म सबसे अखंड आनंद रूप ब्रह्म का आनंद लव आश्रिता आनंद के लव लव में स्वल्प मात्र अंश उसके आनंद के थोड़े से अर्पण को आश्रित है उसका प्रतिबिंब परिपूर्ण बिंब रूप आनंद से आनंद है उसके थोड़ा प्रतिबिंब जैसे प्रकाश रूप सूर्य है बहुत प्रकाश है और कहीं जल में और सूर्य का प्रतिम्ब दिखता है प्रकाश दिखता है न नहीं उसके कहीं जल में कहीं थोड़ा पानी बूंदे और थोड़ा प्रकाश दिखता है वो जैसे प्रकाश है इस प्रकार ब्रह्मा के आनंद देता है एक जल में सूर्य किरण का प्रकाश थोड़ा दिखेगा सूर्य सूर्यकिरण होने से जल बिंदु में उसमें सूर्य किरण चक्र चमक दिखता है वो जैसे चमक आनंद इसी प्रकार है ब्रह्मदि का तो कही है पर ब्रह्मान उससे कितने कर लो गुणा दिख अनदे ब्रह्मादि का जो आनंद है उसके अल्पल्प सुख में आशित है ब्रह्मादि सुख लव के आश्रित है ब्रह्मादि ब्रह्माद्या तारतम्य न अखिला ब्रह्माद्या आनंदी नवंती तारतम्य भाव से यह सुख है गंधर्व लोग पितृलोक देवलोक ऐसा करके अलग अलग सुख का विचार किया गया सूची में की मीमांसा हुई उसे सौ गुणा सौ आनंद करते करते ब्रह्म तक हो जाएंगे ब्रह्म तक जितने आनंद है सब आनंद ब्रह्मानंद के स्व मात्र ही है अखिला है ब्रह्मादि तारतम्य न आनंदे नवतम भाव से आनंद वाले होते हैं उसके लवा मात्र का आश्रय करके स्व मात्र का आश्रय करके लवा ब्रह्म इंद्रादय परिच्छि आनंद ब्रह्म इंद्र आदि परिच्छिन्न आनंद उनके आनंद परिच्छिन्न है ब्रह्म को अखंड आनंद रूप अपरिच्छिन्न आनंद में अखंड आनंद रूप ब्रह्म अपरिछिन्न आनंद परिचिन नहीं सीमित नहीं से आनंद समुद्र जैसे समुद्र में से एक बिंदु पानी निकालो एक बिंदु निकाल सकते समुद्र से तो समुद्र कम हो जाएगा एक बिंदु कितने बिंदु निकाल समुद्र कम होगा ऐसे बिंदु बिंदु जैसे एक बिंदु लिया इसी प्रकार ब्रह्मानंद का आनंद ब्रह्मा जी के जो आनंद ब्रह्म लोक में जो सुख हो वो ब्रह्मानंद के एक बिंदु समुद्र हो गया ब्रह्मानंद उसके एक ही बिंदु जितने इतने आनंद इंद्र ब्रह्मा आदि हो करते हैं और इस इस्लोक में जो आनंद और तो कितने काम है और नहीं जानने पर नहीं विश्वास होने से इस इस्लोक में आनंद के पीछे भागते हैं जो परिपूर्ण आनंद रूप उसको प्राप्त कर लिया तो ब्रह्मलोक, लोक आदि लोक में जितने आनंद सब आनंद उसके अंतर्भुत हो गई इसलोक में आनंद उसकी तो कोई गिनती ही नहीं है ये तो देखते दे कि दुष्टम नष्ट जगत पश्चिम देखते देखते खत्म हो जाता है चलते फिरते खत्म कितने लोग मरते जाते हैं ये आनंद क्या है इसको क्या आनंद कहेंगे मृत्यु तो कर पकड़ होने पर सत्र अस्सी होगा तो मरेंगे नहीं किसी समय मृत्यु तो साथ ही साथ ही ये भागवत में आया मृत्यु जन्म बतामी देहे न सहज आते शतांत वृत्यु प्राणी नाम ध्रुव ध्रुवः देह के साथ ही मृत्यु है जन्म जो होता है जन्म के साथ मृत्यु साथ है मृत्यु जन्म बताम देह न सहज आए थे देह के साथ ही मृत्यु है अद्य एक सौ सौ सौ साल के बाद हो अभी हो मृत्यु तो अवश्य भावी है साथ है मृत्यु सहज है जैसे भाई है अपना सहायक ही उसको याद रखना चाहिए मृत्यु साथ साथ है दूर में नहीं है कहीं दूर में से आने के पर नहीं वो जब चाहे आने का गल ऐसे करके का हुआ दिखता नहीं है दबा दिया एक क्षण में कुछ दबाने का नहीं पड़ता जब चाहे स्वास्थ्य बंद हो गया स्वास्थ्य बंद, बंद हो गया तो क्या करेगा सुप्रीम कोर्ट को जाएगा केस करने के लिए हमारे क्या <laughs> स्वास्थ्य बंद हो गया, गया तो गया डॉक्टर को बुला तो डॉक्टर के हाथ पेड़ कर दिया कुछ हो गया कुछ डॉक्टर बता देगा मिलेगा क्या जो मर गया तो गया डॉक्टर आकर देख क्या करेगा कहा डॉक्टर कहा गया रोगी को देखने के लिए मुगलाए डॉक्टर रोगी कहा है तब तो घर तो में ना आंधा है तो उसको बाहर को तो कुर्सी डाल दिए डॉक्टर को बैठाए रोगी को, लेक को लेकर आए रोगी को लेकर जब आए देखे डॉक्टर है <laughs> <laughs> डॉक्टर गया था रोगी को देखने के लिए रोगी को कर बाहर देखे डॉक्टर तो ऐसे ही पता है एक क्षण में कभी होता है कुछ ठीक नहीं सब आनंद परिचय आनंद धुख मिश्रित सर्वत्र दोष दृष्टिकोण से ही पैराग्य होता है दोष दृष्टि जिहासा से पुनर्भोग्य स्वधीनता वैराग्य का वैराग्य का कारण है दोष दृष्टि स्वरूप है जिहासा और पुनर्भोगे स्वाधीनता का भाव दीनता का भाव ही वैराग्य का फल है वैरागवन से दीनता नहीं है और वैराग्य का कारण है दोष दृष्टि विषय में दोष है दोष दृष्टिकोण से वैराग्य होगा जो आसक्ति है वो दोष दिखता नहीं जो दोष हेलने पर भी दिखता नहीं जिसको चटापट खाने की इच्छा है वो मिर्ची बहुत मिर्ची है कोई लोग को बहुत खाना चाहते मिर्ची दिखता है मिर्ची मालूम ही किंतु चटापट खाना है खा लेते बहुत जल्द और गर्म गर्म लगता है साल तो बाद में पेट पीड़ा है कष्ट होता है और दोष दृष्टि करेंगे वो क्योंकि आशक्ति बहुत उस समय मिर्ची दिखती नहीं जानते ही खराब करेगा जिसके डॉक्टर मना किया ये चीज नहीं खाओ वो कर खा लेगा नमक मना किया नीचे को सलाह नहीं खाओ घर वाले कहेंगे नहीं खाओ सबके सामने कहेंगे हम नहीं खा दे <laughs> तो जब आसक्ति बहुत होती है दोष दिखता नहीं दोष दृष्टि करेंगे तो सर्वत्र विषय में दोष है सब विषय अनित है कोई विषय स्थायी नहीं और साथी है और साथ ही सहयोग आपको जो विषय प्राप्त मिलता है उससे तो अधिक सुख किसको मिली गया तुरंत तो दुखी हो जाता है हमको इतने मिले उसको अधिक मिल गया तुरंत तो दुखी ये को 10 25 25 रुपया मिला खुशी और हमको 100 रुपया मिला उसको डेढ़ सौ मिली गया 25 तो रुपया में तो खुशी और 100 रुपया मेरा उसको एक सौ पच्चीस मिली गया तो दुखी, ने ने तो तो दुखी। उसको तो अधिक मिली गया ये साथ ही है सब दुखों में साक्ष है निरत से आते है उसे बढ़कर का नहीं साथ सब दुखा है, कोई सुख है दुख के बिना नहीं प्रयत्न करने पर जो प्रयत्न करने पर सब प्राप्त हो जाएगा जो इच्छा हम करेंगे प्रयत्न कर तो सब मिल जाता है पर आराध्य में तो मिलेगा तो नहीं, नहीं मिलेगा ऐसे के बहुत लोग दौड़ते हैं द, चाहते हैं सम्राट बनने के लिए राष्ट्रपति बनने के लिए मंडल से बनने के लिए महंत बनने के लिए करोड़ोपति बनने के लिए अद्वितीय वक्ता बनने के लिए कितने प्रयत्न करते हैं सब बन जाते हैं अद्वित कितने व्यक्ति बनेंगे एक समय में एक ही व्यक्ति बनेगा और हजार करोड़ को कहते हैं हमें अद्वितीय वक्ता बने <laughs> भगवान बिचारे क्या करेंगे किस को बनाएंगे चाहे तो भी बना सकते आपको भगवान के पद पर रख दिया जाए कितने व्यक्ति को अद्वितीय बनाएंगे एक समय में जितने तो ध्यान करे चाहते है प्रार्थे नहीं तो नहीं मिलता है व्यर्थ है उसमें करके सारा जीवन व्यर्थ होता है दूर दृष्टि से सोच करके रास्ता पर चले ये परमहंस मार्ग है, परम है? आत्मा अनात्मा विचार कर दूर दृष्टि पर चले ये तो है सभी जितने है अपरिच्छिन्न आनंद में ब्रह्म तो अखंड आनंद रूप अपरिचिन्न आनंद आनंद समुद्र का ले समास्त रही है आश्रित ब्रह्मादे आनंद और लौकिक आनंद अवरुख का कितने काम है आनंद भूतानी मात्रा में उपजीवंत की श्रुति में कहा गया ये जो ब्रह्म रूप आनंद है उसकी मात्रा स्वल्प अंश को अन्य भूत अस्तित्व होते है आत्मे परम प्रेमास्पदतया सर्व्रियतम अभवत परम प्रेम, प्रेम कास्पद आत्मा सौ से अगप्रेमा आत्मा में आत्मा ही से सर्वियतम आत्मा सौ से प्रियतमी इतना तद्युमखिल वस्तु व्यवहारस्वती प्रियत ब्रह्म क्षीरे सरसी वखिले क्षेत्र अखिलम अखिलम अखिलम वस्तु वस्तु वस्तु उसके संबंध से ही अखिलम वस्तु प्रिय होता है अति प्रियतम है व्यवहारों की अति अतिप्रिय के स्थान पर तदनित पाठ भी तदयुक्त अक्षरम वस्तु व्यवहार तदन्वित हो तदन्यत ब्रह्म से संबद्ध होने पर व्यवहार भी प्रिय होता है जितने वस्तु तदयुक्त तद, तद से ब्रह्म लेना ब्रह्म संबद्ध होकर के देहादि जितने तो प्रिय होते ब्रह्म के संबंध से ब्रह्मात्मा के चिदाभास दिखता है तो मनुष्य जीव है कहा जाता है चेतन है अवंत चला गया जड़ हो गया ब्रह्म के संबंध से ही सब अति प्रिय होते क्योंकि ब्रह्म आनंद रूप है उसके संबंध से सब में आनंद होता है जैसे तब इदम रजतम ईदंता रजत सु में अधिष्ठान में उसके संबंध से रजत में ईदंता दिखती है इसी प्रकार ब्रह्म की सत्ता सब वस्तु में दिखती है घाटो अस्थि पटो अस्थि मठो अस्थि सर्वत्र जो अस्थि अस्थि सदा सत्ता का भान होता है ब्रह्म की सत्ता का भान है ब्रह्म की सप्ताह सर्वत्र दिखती है ठीक इसी प्रकार ब्रह्म आनंद के सब वस्तु प्रिय होते हैं उसके बिना नहीं उसके संबंध से सब प्रिय होते हैं और जो व्यवहार भी उसके संबंध से प्रिय अति प्रिय तस्वीर सर्वगौतम ब्रह्म सर्वगत ब्रह्म है जिस प्रकार ब्रह्म देखो घटो तो अस्ति, पटो अस्थि मठो अस्थि पुस्तक अस्त लेखन अस्थि सर्वत्र सदरूप अस्त ब्रह्म है सर्वत्र अनुगत हुआ सर्वत्र सदरूप जैसे अनुगत है सब कुछ सदरूप ब्रह्म में अध्यस्त है सब कुछ सदरूप ब्रह्म है ठीक इसी प्रकार आनंद रूप ब्रह्म एक है उसके संबंध से सर्वत्र आनंद दिखता है इससे अतिरिक्त तो कुछ नहीं एक ही ब्रह्म ही सर्वगतम ब्रह्मा जैसे सदरूप सर्वगत हुआ घट में भी है पट में भी है पुस्तक में लेखन में घट पटा नहीं पट पुस्तक नहीं पुस्तक लेखन में सबका अभाव हुआ सदरूप का अभाव कहीं नहीं होता सर्वत्र जिस प्रकार सदरूप ब्रह्मा सर्वत्र है ऐसा आनंद रूप सदरूप चित्र ब्रह्म सर्वगत सर्वत्र है सर्वत्र वही दिखता है उसी के ही संबंध थे अन्य कुछ आरोपित होता है सद ब्रह्म सर्वप्रथम ब्रह्म छीरे सर पीवा सर्प, सर पीवा दुग्ध में सर पिघित मथन करने से प्रकट होता है नमकीन न करके सर्वत्र व्याप्त होकर के सूक्ष्म रूप से है दिखता नहीं दूध पीते है उसमें घी रहता है रहता है दिखता नहीं किंद गर्म कर बिंदु में दिखता है और मथन कल से न गर्म कर घी निकलता है जैसे दुग्ध में भित व्याप्त हो करके इस प्रकार ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त हो करके वस्तुतः ब्रह्मा ही है सर्वत्र व्याप्त तो इसलिए कहते हैं क्योंकि ब्रह्म दिखता नहीं सब कुछ दिखता है तो जो जो दिखता है वहाँ ब्रह्मा है वहाँ ब्रह्म का अन्वेषण करने के लिए कहते वस्तु तो ब्रह्म ही है बाकी सब तो मिथ्या अध्यस्त है अध्यस्त रूप में अधिष्ठान ब्रह्म सदरूप एक है जो सदरूप का व्यविचार नहीं होता है विषय भिन्न भिन्न होने पर भी जिसका व्यविचार नहीं होता है वही ब्रह्म है सर्वगौत ब्रह्म उसको इसे अन्य कमी करे जैसे सदरूप का चिंतन करे सर्वत्र एक सदरूप है एक ही ब्रह्म है बाकी सब नाम रूप है सर्वगौथम ब्रह्म क्षीरे सर्पी रिव अखिले क्षीरे सर्पी वर्वत्र क्षीर में इसे है इसे सर्वत्र ब्रह्म अधिष्टान रूप से सदरूप है ठीक है देखो अखिल देहादिवस्तु तद्युक्त का संयुक्त ब्रह्म से संबंध होकर के प्रियतमे व्यवहार अत्यंत प्रिय जो जो व्यवहार होता है सर्वत्र ब्रह्म के संबंध से ही प्रिय होता है तस्वत ब्रह्म अत्यंत प्रियम अति प्रिय अत्यंत प्रिय यथा अखिले क्षीरे घृतमे व्यापीत आत्मेव प्रिय क्षीर में घृत व्यापक इसी प्रकार सर्वत्र वस्तु में आत्मा व्यापक है आत्मा है और अथ सातत्य गु से बनता है सात मनिन मनि नत्य हो जाएगा अत मनिन अत मन सात आत्मन बन जाएगा का गमन निरंतर गमन व्यापक है सर्वव्यापक आत्मा आत्म व्यापक होने से प्रियत्व सिद्ध प्रिय सर्व आत्मा ही है खि वस्तु व्यवहार ब्रह्मी सर्देख